श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अथ तृतीय हिण्यकसिपू की तपस्या और वर प्राप्ति नारद्वाच हिण्यकसिपूराज बजरामर आत्मा प्रतिद्वंदम एकजिस्थत नारद एक नारदजी ने कहा युधिष्ठि अब हिरण्यकशिपु ने यह विचार किया कि मैं अजय अजर अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक न हो सके सतेपे मद्रोन तप परम दारुणम उर्धबाह नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनि इसके लिए वह मंद्राचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारूण तपस्या करने लगा वहां हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैरों के अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया जटा दिधीत भी संवरतार भी तस् तपस्तप्य मारे देवास्थान भेज भेजिरे। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल की सूर्य की किरणें जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए मोग्नि तपोमय तिर गुरुध्वोलोका तपद स्वगीरिता बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी वह चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी चक्षवंत सदिपादू निपे तु सग्रहारा जज्जो उसकी लपटती नदी और समुद्र खोलने लगे दीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई तेन दिवं जयो तप्ता दिव त्यक्ता ब्रह्मलोकम जयूसुरा धात्रे विज्ञापया सुरदेव देव जगतपते दैतेन्द्र तपसा तपता दिभ स्था न के में आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे वे घबरा कर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी हम लोग शिप के तप की ज्वाला से जल रहे हैं अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते हे अनंत हे सर्वाध्यक्ष यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही यह ज्वाला शांत कर दीजिए तस्जम किल संकल्पर तो दुश्चरम तपूताम विधे तस्तव अथवाताचराचलदम तपोयोगसिना अध्यास्तेष्ठेभ्य परेशी निजास तदम वर्धम तपोयोगसिना कालामोच नि साधय से तथात्मन भगवन आप सब कुछ जानते ही हैं फिर वे हम अपनी ओर से आपसे यह निवेदन कर देते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है सुनिए उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोगों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूँगा क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है एक जन्म में नहीं अनेक जन्म, एक युग में न सही अनेक युगों में अयथा पूर्व मोझषाम कि मन काल निर्धत ही कल्पांत वैष्णवादि भी अपने तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्यादि के नियमों को पलट पलटकर इस संसार में ऐसा उलट फेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं था वैष्णवादि पदों में तो रखा ही क्या है क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में चला जाना पड़ता है ऊट नोट यद्यपि वैष्णव पद वैकुंठादि नित्यधाम अविनाशी हैं परंतु हिरण्य अपनी आश्री बुद्धि के कारण उनको कल्प के अंत में नष्ट होने वाला ही मानता था बुद्धि में सब बातें विपरीत दिख पड़ती है। परम्मा से हम है हमने सुना है कि ऐसा हट करके ही वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है आप तीनों लोगों के स्वामी हैं अब आप जो उचित समझे वही करें। कवासनम दि जगवाम पारमेशम जगत पते भवाय से से ही चे ब्रह्मा जी आपका यह सर्वश्रेष्ठ परम पद, की पद ब्राह्मण एवं गौओं की वृद्धि कल्याण विभूति कुशल और विजय के लिए है यदि यह हिरण्य के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा इत्यापतो देवी भगवान आत्मूर्ण परि तो भृगुदक्षा दैत्य स्वराश्रम युद्धिर जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्य कश्यपुके आश्रम पर गए न दधर्स प्रतिन वल तृणकी चकै पिपीलिका भीचीर्ण चोणित वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही ना सके क्योंकि दीमक की मिट्टी घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था उसकी मेदा त्वचा मांस और खून चाट गई थी विलक्ष विस्मित प्रा प्रसन्न बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था उसको देखकर ब्रह्मा जी विस्मित हो गए उन्होंने हंसते हुए कहा ब्रह्मोवाच उठोष्ठ भद्रम ते तपहश्यप वरदो हम अनुप्राप्त हो वृहता ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हिरण्य उठो उठो तुम्हारा कल्याण हो पश्च्यप नंदन अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो बे खटके मांग लोभ मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा अरे दासों ने तुम्हारे देह खा डाली है फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं नए तत्पुर न करे ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने की थी और न आगे ही कोई करेगा भला ऐसा कौन है जो देवताओं के सौ वर्ष तक बिना पानी पी के जीता रहे जवसा न दुष्करण मनस्वीना तपो तपोनिष्ठेन नव जितो हम दिंदन बेटा हिरण्य तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है थे मम। दत्तस्य रोमले इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगूं दिए देता हूं तुम हो मरने वाले और मैं हूं अमर अतः तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता नारद्वाच इतुक्त देवो भक्षितांगम पिपील कमंडलु चले नोक्ष दिव्य नामोघरा धथरा नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चीटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलों का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया तत्की, तत्की चकवल सह ओ जो बलावित सर्वावय संपन्नो वजनो तप्त हे माभो विभाव सूर्य वही जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठे वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था सारे अंग भद्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे यह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ न दृक्ष देवसवाहम अवस्थित राम से साोत्सव उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया उत्थाय प्रांजलिम पुल को गिरा गाथ फिर अंजलि बांध कर नम्रभाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्द में से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी गद से स्तुति करने लगा उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था हिरण्य कश्यपूर्वाचरण कल्पांत काल सृष्टे नोध्य तमसावृतम अभिव्यन जगदिदम स्वयं ने कहा कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमो थे घने अंधकार से ढक गई थी उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया आत्मनाम आत्म नाम त्रिवृता रज सत्व महते धाम आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना रक्षा और संहार करते हैं आप रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान है आपको मैं नमस्कार करता हूँ आप ही जगत के मूल कारण है ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है तम इसी से जगत प्राण प्राण इन पति चित्ते मन भूत आप के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं भगवान चित्त चेतना मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही है पंचभूत शब्दादि विषय और उनके संस्कारों के रचयिता भी महत्व के रूप में आप ही हैं तम सप्तुष तयाचातुर्क विद्यात्मता आत्म मनाधि अनंत पार कविंतरात्मा जो वेद होता अध ब्रह्मा और उद्गाता इन ऋतुजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं वे आपके ही शरीर हैं उन्हीं के द्वारा अग्निष्टोम आदि सात यज्ञों का आप विस्तार करते हैं आप ही संपूर्ण प्राणियों के आत्मा हैं क्योंकि आप अनादि अनंत अपार सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं तमेव काल सो जना आयुर्लव्या चिन्होशी कूटस्थ आत्मा परमेश जो महान तम जीव लोक जीव आत्मा आप ही काल हैं आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु छीन करते रहते हैं फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर अजन्मा महान और संपूर्ण जीवों के जीवन जीवनदाता अंतरात्मा है तत् परम ना परम अप्यम कि व्यतिरिक्तम विद्या कार्य कारण चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं आप त्रिगुण में माया से अति स्वयं ब्रह्म हैं यह स्वर्ण में ब्रह्मांड आपके गर्भ में स्थित है आप इसे अपने में से ही प्रकट करते हैं व्यक्तम विभो स्थूल शरीरम ये इंद्रिय प्राण मनो गुणास्तम स्थितो धामेश प्रभु यह अव्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है इसे आप इंद्रिय प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्य में स्वरूप में ही स्थित रहते हैं वस्तुतः आप पुराण पुरुष स्थूल सुख से परे ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप ही हैं अनंता व्यक्त रूपे ढनेदम अखिलम तथम चिदचुक्ताय तस्मे भगवते नमः आप अपने अनंत और अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ यदि दासमतान् वरान्मे वरदोत्तम भूतेभ्यमृशिष्टेभ्यो महात्मा मृत्युर्मा भुन्म प्रभो ना बेहि दिवा नक्त अदयुर न भूमौना मृगैरपी जशोम्द्भर्वा सुरासुरमहोरगै अप्रतिता प्रभो आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से चाहे वह मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या अप्राणी देवता हो या दैत्य अथवा नागादि किसी से भी मेरी मृत्यु न हो भीतर बाहर दिन में रात्र में आपके बनाए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ सर्वे लोकपाल नाम महिमान यथात्मन तपोयोग प्रभा जन निक इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसे ही मेरी भी हो तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सही सप्तम स्कंधे हिरण्यकोनम नाम तृतीयोध्या